ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या विद्याभवन मुंबई में नित्य प्रति प्रातः साध्या प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवद गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में नवम अध्याय के सत्र तक हो गया था अष्टादश श्लोक चलेगा अष्टादश बात है नहीं बात गतिर्भरता प्रभु साक्षी गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शोहृत निवास शरण शोहृत प्रभव प्रलयस्थन प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम व्यय निधान बीजम्दय प्रभु साक्षी निवास सरण सुबव प्रलयस्थन निधान बीजम्दय कोई तो ज्ञान यज्ञ से उपासना करते कोई एकत्वेन, कोई भिन्न भिन्न रूप से विभिन्न भी प्रकार उपासना करते मेरी उपासना करते हैं इसके पर संशय हुआ तो बहुत से उपासना करते तो आपकी कैसी उपासना अलग अलग रूप से उपासना करते तो तो भगवान कहते मैं ही सर्व रूप हूं क्रत भी मैं हूं सौते आग स्मारते आग सदाव्य औषध मंत्र ग्रीत अग्नि हवन क्या सब कुछ मैं ही हूं साराई जगत के पिता जनक में हूं जो उपादान करान प्रकृति है मैं मैं हूं मेरे से बिना कुछ नहीं मैं ही सबको धारण पोषण करने वाला हूं मैं पिता पिताम पिता के भी पिता ब्रह्मा जी के भी हिराने करवे के भी कारण पिता और सब मैं हूं ओंकार पवित्र मैं हूं ऋक्ष साम यजुर्वेद अतर वांग सब कुछ मैं हूं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी गति कर्म फल गम्य तिथि कर्म फल मैं हूं जो प्राप्त किया जाएगा मैं मैं मुझे ही प्राप्त करते सब अर्थात कर्मफल भी मेरे से बिना नहीं भर्ता भरण पोषण करने वाले भी मैं हूँ और प्रभु स्वामी भी मैं हूँ साखी है सब तो क्यों पुण्य पाप कर्म करते उसका साखी मैं हूँ वह प्रमाण क्या है पुण्य पाप कोई करता है कोई कुछ कहीं छिप करे पाप कर्म करेगा तो परमात्मा साखी पुण्य कर्म करेगा तो भी परमात्मा साखी जगन्नाथपुरी के पास एक साक्षी गोपाल मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण के वो साक्षी गोपाल कोई किसी के विषय किसी विवाह आदि के विषय में कुछ हुआ था तो बाद में वो लड़के वाले नहीं माने तो ये कुछ कहा इसमें साक्षी है भगवान तो भगवान को जाकर कहे आई ये आप आकर साक्षी प्रदान करो तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जाता हूं बताऊंगा पीछे नहीं देखना तो ये गए तो बहुत दूर जाकर पहुंचने के लिए थोड़ी देर पहले उनके संदेह होगा भगवान आते हैं नहीं प, पता नहीं चलता है। थोड़े देखे तो वही जंगल में वही कड़े हो गए तो वही थाना मंदिर बना भी कहते हैं वह साक्षी गोपाल करके जगन्नाथपुरी से पांच सात दस किलोमीटर पहले अभी वहां की प्रभात है तीर्थ स्थान सब करने के बाद अंत में साक्षी गोपाल भगवान के पास जाकर के प्रणाम करके उनको साक्षी रहकर हालांकि इतने कर्मों में हमें किया आप इसका परमात्मा तो साक्षी रहते है तो लोग हमेशा साक्षी है परमात्मा साक्षी होते हैं वो सब पुण्य पाप कर्म को जानते हैं कोई छिपा करके पाप कर्म करेगा तो भी परमात्मा उसके अपने जो आपकी संपत्ति के सब रजिस्टर है उसमें चढ़ा देंगे क्या पाप कर्म किया मना नहीं कर सकते आपके अंतकरण में जो थोड़ा सा छोटा सा चीप है उसमें आ जाएगा अपने आप आ जाएगा ऐसे कंप्यूटर से बहुत कुछ हो जाता है और पुण्य कर्म करेगा तो कोई किसको नहीं बताएगा तो कुछ फल मिलेगा इसलिए बताना उचित नहीं पुण्य कर्म का फल पर परमात्मा जानते हैं कुछ सत्कर्म किया भगवान का भजन किया ध्यान किया और परमात्मा जानते हैं कहने की आवश्यकता नहीं और निवास भी मैं हूं जिससे प्राणी सौ निवास वास करते हैं और शरण में सवन को कष्ट दुख दूर करने वाले में ही हूं और सूर्य उपकार प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके हैं। उपकार करने वाले बंधु बांधव में तो उपकार करते हैं उपकार की अपेक्षा रखते हैं किंतु परमात्मा सूर्यदय कुछ प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना उपकार करते हैं। कोई जीव हमारे उपकार करे भक्त मेरे उपकार करे ये भावना नहीं किन्तु सब का उपकार करने वाले और प्रभव प्र उत्पत्ति है परमात्मा उत्पत्ति कारण में हूं प्रलय भी मेरे में लीन होता है सब कुछ प्रलय भी है स्थान है स्थिति भी मेरे में सब कुछ है निधान निधि संपत्ति रखते मैं निक्षेप निधान हूँ सारे प्राणियों के अन्य काल में भगोने के लिए जितने कर्म और संपत्ति हुई है जी जब जाते हैं क्या लेकर के जाते हैं अपने क्या हुआ पुण्य पाप कर्म लेकर के जाते हैं कर्म कोई लेना चाहता नहीं चाहता है ये लेगा नहीं गया ऐसा नहीं कभी कुछ जाते थे कोई चीज लेना चाहते भूल गए लेना चाहते रखा ही जाते थे नहीं रख पाए भूल गए पीछे गए यार भूल गया और कोई चीज को नहीं लेना चाहते फेंक देते कि ये प्राणियों के जो कर्म है उसको लेने के लिए याद भी करना जरूरत नहीं लेने के लिए कोई छोटके शादी तैयार करने की जरूरत नहीं वो कर्म अपने आप अप जाएगा कर्म जाता नहीं कर्म, कर नहीं। जाता नहीं कर्म ले जाता है कर्म साथ में नहीं जाता कर्म खींच कर ले लेता है तो ये कर्म साथ में जाता है निधि है निध धरोहर संपत्ति वहां रखते है इसी प्रकार परमात्मा है निधि है सारे पुण्य पाप करते तो परमात्मा सौका कर स्थापन करके धारण कर रखते है और बीजम कारण है आगे कुछ कारण उत्पन्न होने के लिए में बीज हूं आगे जन्म होने के लिए और अबे अविनाशी तत्व में हूं जब तक संसार तक रहता है कारण बीजम बीज होने से आगे कार्य बनेगा अज्ञान है तो बीज है कार्य बनेगा और ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा बीज अविनाशी बीज ऐसे ले ब्रह्म ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती बोलो ना सा तफा्यहम वर्ष तफा्यहंग वर्ष निगृहण मृजा चृज निगृहत्सृजा च निगृण्युत्सृजा चमृत मृत्यु अमृत मृत्यु सदसचाहजुन सदसा हम अर्जुन तपा, तपा हम सूर्य रूप होकर मैं तप तपान तीक्षण रश्मि के द्वारा जगत को तपाता हूँ वर्षम वर्षा को निगृा उसृजा च वर्षा के लिए कुछ रश्मि के द्वारा तपा करके कुछ रश्मि के द्वारा जल ग्रहण कर लेता हूं फिर उसजाम चय अनुपर आठ मास त तो ले लेता हूं फिर वर्षा के समय उसको छोड़ता हूं उस अमृतम मृत्युम मृत्युमच अमृत देवना देवताओं का भोग्य मृत्यु हे मरण धर्म वाले का सदस्य अर्जुन सद असत में सदहे जो वास्तव तो स्वरूप असत होता है जो मिथ्या स्वरूप सत असत में व्यक्त को सत अव्यक्त असत व्यक्त है सत असत शब्द से अव्यक्त बिल्कुल असत जो वंध्याप से बिछा न उसको नहीं लेना बाहर कोई पदार्थ है दिखता है तो अस्थि कहते सत और जो अव्यक्त है उसको असत कहते कारण रूप होता है वो भी मैं ही हूँ यहाँ भगवान कहते सब कुछ मैं हूँ जो जिस प्रकार जिसकी उपासना करे तो मेरी उपासना करता है स्लोगो बोले मुत्यु सरसा हम अर्जुनू जो अज्ञानी अविवे की कामना से कुछ करते हैं वो काम्य फलों को तो प्राप्त करेंगे किंतु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते प्रयास तो करते बराबर कामना से करने से काम्य फल प्राप्त होने पर भी संसार तत्व तो बढ़ता रहता है संसार समाप्त तो नहीं होता है दुख का अंत तो नहीं होता है इसलिए जो दुख का अंत हो सकता है परमात्मा प्राप्ति के द्वारा उससे वंचित तो होते उसे रहित तो हो जाते हैं जो कामना से कर्म करते भगवान उनके लिए बोलते हैं त्रैदोम पूत पापिद्या सोम पूत पाप यार्थय स्वरगतिय ते पुण्य साध्य ते लोक ते पुण्य साध्य सुरेन्द्र लोक मसनती दिव्यादा मसनि दिव्याद भोगा त्रैवेद्याम पापूत पाप यज्ञवा सगति का सा भोग सोम पा पू वेद त्रय को कहते हैं उसको पढ़ने वाले त्रैविद्या तीन वेद को पढ़ने वाले ऋ गु शाम को पढ़ने वाले इसके अर्थ तो जानने वाले वो कर्म करते हैं याज्ञा आदि करते हैं और सोमयादि आ करके सोमपान करते प्रसाद रूप से सोम पा था सोमयाग करने वाले सोमयाग करने वाले अंत में प्रसाद पाते तो उनको सोम पा कहा गया ये नहीं कि सोम खाली पीने से हो जाता है सोम पा इसे कर्म करके प्रसाद सेवन करते सोमपाम तो मतलब सोमयाग बहुत कठिन है पूत पापा इसे सोमयाग करने से उनके पाप नष्ट हो जाता है पवित्र हो जाता है अंतगुण शुद्ध हो जाता है अंतगण शुद्ध होने पर ही यज्ञ आदि कर्म करते हैं यज्ञ ही रिश्तवा काम्य कर्म करने के लिए भी निषिद्ध कर्म छोड़ करके काम्य कर्म शास्त्र कर्म करने के लिए भी अंतगण की शुद्धि आवश्यकता है अंतगुण शुद्ध नहीं होता शास्त्रीय कर्म में श्रद्धा नहीं होती निषिद्ध कर्म करते हैं शास्त्रीय कर्म करने पर अंतगुण शुद्ध होता है शास्त्रीय मार्ग पर चलता है तब अंतगण शुद्ध होने के बाद इसलिए ऐसे कर्म करके पवित्र होने के बाद ये अज्ञान रिश्ता फिर क्या कहते हैं स्वर्गति में प्रार्थें स्वर्ग फल की इच्छा करते अंतगण शुद्ध हुआ निषिद्ध कर्म छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग में लगे किंतु इतना अंतगण शुद्ध नहीं हुआ निष्काम करने के लिए पहले निषिद्ध कर्म छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर आना ये भी परमात्मा की कृपा और अंतगुण शुद्ध होने पर फिर कुछ कुछ कर्म करने पर और शुद्ध होता है तो कर्म करते हैं किंतु और कर्म करने पर विवेक होता है तुर वैराग्य होता है तो निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म तभी करेगा तो अंतगुण शुद्ध हो, अधिक हो तो पहले तो अंतगुण शुद्धि की मिना शास्त्र मार्ग पर नहीं चलता है सकाम कर्म कर नहीं करेगी निषिद्ध कर्म करते हैं दूसरे से धन ले लो कामना से कर्म क्या करना सकाम कर्म करने वाले उनकी अपेक्षा है और सकाम कर्म करने वाले अंतगुण शुद्ध होने पर कामना से करने पर भी देवताओं की पूजा व्रत भगवान का नाम जप ध्यान ब्राह्मणों को दान यज्ञ आदि देवताओं को देना पितरों को देना ये सब करने से अंतगुण शुद्ध होता ही है तब फिर विवेक होता है तब निष्काम कर्म कर सकते हैं जब तक ऐसे विवेक नहीं हुआ सकाम कर्म करते सकाम करने से क्या होगा ते पुण्यम आसाध्य सुरेन्द्र लोकम सुरेन्द्र लोक देवत इंद्र के लोक स्वर्ग को प्राप्त करे पुण्य को प्राप्त करके असंधि भोग करते दिव्यान भोगान देव भोगान दिव्य का स्वर्ग में देवता के भोग्य सामान्य मनुष्य भोग नहीं कर सकता है वहां जो भोगे वहां सो अमृत देवता लोग उसी को जाकर के दिव्य अलौक्य भोग को भोग करते हैं यही जो अभी मनुष्य वही कर्म करते शास्त्रीय कर्म कर्म कर्ण से स्वर्ग जाते स्वर्ग में देवता के भोग्य वस्तु को भोग करते हैं हाँ, स्लोक बोलो त्रय विद्या मान पु तथा पा जयंती ते पुण्यमासा जैसे ते पुण्य मसाद्य सुरेन्द्र लोक आगे मत्सनति पदच्छेद करेंगे तो सुरेन्द्र लोकम आगे अशुनति ऐसा है किन्तु बोलते समय सुरेन्द्र लोक तक तो बोल करके आगे मत्सनति ऐसे मसंग शत्र चित्वा मसंग बोलते ना मौके वाग्य के साथ ऐसा नियम है और लोकम अलग करके असनन्ती बोलना ये स्पष्टता के लिए इसे बोलने का नहीं जैसे इसलिए सात इस ग्रंथ में से लिखा सब ग्रंथ में से लिखा है सुरेन्द्र लोक अलग आगे मत्सनन्ती ऐसे पाठ है मिला हुआ पाठ कैसे सुरेंद्र लोकम अशी एक साथ है, आ, भी सेंट है हाँ बीस मिनट या ना तो अलग अलग हुआ ना सुरेन्द्र लोक अगे मत्सनति कहीं एक अकेले लिखने से कोई आपत्ति नहीं किंतु सुरेंदय लोक अलग तो बीच में डे मत्शांति करने से ऐसे ही बोलने का है और स्वर्ग लोग जाते स्वर्ग भोग करते तो बहुत अच्छा हुआ कहते वो बहुत अच्छा क्या हुआ वहां जाकर भोग करने के बाद फिर वापस आएंगे फिर कर्म करेंगे ते तो भुगत स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मतलोक विशंती क्षीणे पुण्य मत्य लोकंशंध मनु प्रपन्ना धर्म मनु प्रपन्ना गतागत काम काम संभुक्ता लभंता देवं हाँ इसको बोलते समय सबका सब, सम, सब समाप्त होने के बाद प्रारंभ करना कोई कोई पहले से आरंभ कर देते है इसे सबके मिलकर चलने के लिए ये थोड़ा ध्यान रखना अभी फिर बोलना मिलकर के ते तम भुगत स्वर्गलोक विशाल छी एवं त्रय ते त्रै गशाल स्वर्गलोक भुगत जो इसे यागादि कर्म करते कामना से तो विशाल स्वर्गलोक बड़े स्वर्गलोक दीर्घ काल वहां रह करके विस्तृण स्वर्गलोक भोग करके भूगते हैं भोग करेंगे किंतु पुण्य कर्म तो कभी भूगते समाप तो समाप्त हो जाएगा पुण्य क्षीणे पुण्य समाप्त तो होने पर कहा जाएंगे वहां रहेंगे पुण्य समाप्त तो होने पर एक क्षण वहां नहीं रह सकते मरते लोगों में फिर मरते लोग आएंगे प्रवेश करते ही आते हैं फिर यहां कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जायेंगे पाप कर्म करेंगे तो स्वर्ग जायेंगे नर्ग जायेंगे तो ऐसे करते करते एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना वेद त्रय में कहा गया धर्म ऐसे अनुष्ठान करते हुए कभी ऊपर कभी नीचे कभी आ रहते कभी किसी जन्म को प्राप्त करते हैं गतागतम गतम गता चागतम च कभी जाते तो कभी जाना गमन होता है तो आगमन होगा ये गमनागमन काम काम काम को चाहने वाले काम में फल चाहने वाले यही प्राप्त करते है सब जितने अभी जन्म अभी संसार में है सब तो क्या है यही करते करते आ रहे है अनाधिकाल से कभी कर्म करते कभी पुण्य कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग गया पाप कर्म फल भोगने के लिए नरक आदि गया कीड़े मकड़े पशु पक्षी बना जन्म मरण जन्म मरण यही चल रहा है और कभी कुछ निष्काम कर्म नहीं क्या बात नहीं निष्काम कर्म उपासना सत्संग वेदांत स्वर्ण भजन आदि कुछ कुछ किया होगा वो भी है किंतु इतने पर्याप्त नहीं फल देने के लिए ज्ञान देने के लिए मुख्य देने के लिए कभी समय आया आ, आ जाता है मनुष्य जन्म में थोड़े यदि आगे बढ़ने लगा वो साथ में देता है वो है सबका सबके संचित कर्म इतने कर्म एक जन्म में हो जाता है होते हैं एक जन्म उसको भोग नहीं सकते कर्म करेंगे क्यों क्यों ही कर्म केवल मनुष्य करता है मनुष्य जन्म में नया कर्म उपार्जन होता है अरे भोगने के लिए क्या कितने जन्म है चौरास लाख चौरा जन्म सब सब भोगने के लिए नए कर्म करने के लिए केवल मनुष्य जन्म है इसलिए एक जन्म में इतने कर्म हो जाते हैं उसको भोगने के लिए कितने जन्म लेना पड़ता है सब कर्म नहीं भोग पाता है संचित कर्म बहुत रह जाते हैं वो संचित कर्म रहता है समय आने पर फल देगा जो कर्म फल देगा संचित कर्म में कुछ पुण्य है कुछ पाप है और कुछ ऐसे कर्म है जो निष्काम कर्म उपासना कभी आपने की वो भी है किंतु वो निष्काम कर्म उपासना फल तभी देगा जब यहां किस भजन साधना करके निष्काम कर्म उपासना करना चाहते हैं पर परमात्मा प्राप्ति करना चाहते है तो ऐसे कर्म फल देगा और स्वर्ग इच्छा करेंगे तो कौन फल देगा सकाम कर्म अब इच्छा नहीं करने पर भी पाप कर्म यदि फल देने लगेगा भेजेगा नर्क या नहीं मना करेंगे तो वहां मना करेगा नहीं जो कर्म अधिक हो जाएगा जहां जाने वहां जाना पड़ेगा इसी प्रकार पुण्य कर्म फल को विशाल तीन स्वर्ग लोग जाएंगे दिव्य भोग भोग करेंगे बहुत भोगने के बाद भी समाप्त तो हो जाता है पुण्यकर्म तो समाप्त तो होगा ही जितने पुण्यकर्म करे भोगते भोगते समाप्त तो हो जाएगा फिर नीचे आते हैं गतागतम काम इसे जाना आना इसी को प्राप्त करते हैं कभी स्वतंत्र नहीं कि हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे यह नहीं चलेगा जाना ही होगा स्वतंत्र नहीं तो अपनी इच्छा नहीं जाना खींच करके हमारे घर पहुंचा देंगे बाद में पता चलेगा मैं कहाँ हूँ स्लोगो तो बोलो एवं तय का जो निष्काम है निष्काम कर्म करने वाले और वही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वही ज्ञानी होते हैं अनियािंत मनित ये जन पर्युपासते जान पर्युपा तमुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम योगक्षेम वहाम्यहम अनियािंत म ये जन अन ते मयुपाषते योग अहम वहाम जो पुरीशते जान कैसे अनन्या चिंतु मां अन्य अनन्याय होकर अनन्या और न विद्यते अन्य ये मेरे से न विद्यते अन्य मत व्यतिरिक्क ये साहब मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं वो अन्य है परमात्मा ही चिंतन करते और परमात्मा से भिन्न चिंतन करने के लिए कोई विषय नहीं है वही अनन्या है जब परमात्मा ही चिंतन करते थोड़े विषय चिंतन करते हैं वो अनन्या है अनन्या है तो परमात्मा से भी कुछ भी नहीं तो अन्य अनन्या चिंता है तो मेरी चा, मेरा चिंतन करते हे जन परि उपास्य तो परी तो उपास निरंतर उपासना करते है वही ज्ञानी होते है तेसा नित्या उतार ना जो निरंतर ही परमात्मा में मन लगाकर कर स्थिर होते है अनन्या हो वही ज्ञानी है तेसा योगक्ष अहम वहाम अहम योग क्षम बहामी योग है अप्राप्त की प्राप्ति योग है और क्षम है जो प्राप्ति उसको रक्षा करना इसका वहन मैं ही करता हूं ऐसा जो नित्य अभियुक्त है जो अन्य है चिंतन करते हैं, तो ज्ञानी यदि उसका योगक्षम परमात्मा वहन करते हैं अज्ञान का योगक्षम परमात्मा वहन नहीं करते हैं सबका योगक्ष वहन करते तो ज्ञानी का क्या विशेष हुआ ज्ञानी का ये विषय है ज्ञानी अपने लिए सोचता नहीं परमात्मा शरण होकर के अपने भजन ने भगवान में लगा हुआ है अपने लिए आगे क्या होगा क्या चाहिए वो सोचता नहीं किन्तु अज्ञानी परमात्मा तो बहन करते हैं किन्तु अज्ञान क्या सोता है मैं करता हूँ वो सोचता है मैं करता हूँ ये सोता है। अपने लिए जीव के लिए भी प्रयत्न करता है कौन अज्ञानी है तो परमात्मा करने वाले किन्तु तो, वो अपने नौका में बैठ करके ओजन को कांधे पर रखकर बैठा है नौका में रखेंगे तो ओजन ज्यादा हो जाएगा नौका में बैठा है अपने पेटी को कांधे पर रखा है किसे रखा है हम ही हम ही पेटी को लेते हैं नौका नहीं हम ही लेते हैं जो लोग कैसे चिंतन करते हैं ना अपने लिए चिंतन करते सोचते क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जो होने वाले परमात्मा ने रचकर रखा है आपके कर्म के अनुसार वो होगा नहीं सोचने पर भी परमात्मा जो कर, जो कर्म है वो फल देंगे सोचने पर वो अधिकार नहीं मिलेगा व्यर्थ हो उसको सोते सोते वर्तमान समय को समाप्त कर देते हैं इतने सब भगवान का नाम ले कोई सत्कर्म करे कुछ सेवा करे तो भी सद, सदुप होता है समय का वो नहीं कर पाते आगे क्या होगा आगे के लिए सोते-सोते ऐसे समय बर्बाद कर देते है ज्ञान क्या है और कुछ नहीं सोचता है भविष्य के लिए सोचता नहीं अतीत में क्या हुआ था उसका भी नहीं सोता है ये ज्ञानी का जीवन मुक्त का लक्षणम अतिता अनुशोचनम भविष्य अभिचारणम औदासनम अपनी प्राप्त जीवन मुक्त से लक्षणम ज्ञानी जीवन मुक्त का लक्षण क्या है अतिता अनुशोचनम जो चला गया अतितान अतिता अनुसंधानम अतिता न अनुसंधानम अतीत का अनुसंधान स्मरण नहीं करना अतितानुसंधानम अरे भविष्य अभिचारणम आगे क्या होगा आगे क्या होगा विचार करना कोई जरूरत नहीं ज्ञानी विचार ही करता नहीं जो होने वाला पहले से वही होगा निश्चित है अतिता अनुसंधानम भविष्य अभिचारणम औदासन्यम अपनी प्राप्त है जो प्राप्त वर्तमान में जो प्राप्त होता है सुख दुख उसके साधन तो प्राप्त होते हैं सबको उसमें उदासन रहता है ठीक है जो प्रार्थ कर उसको भोग उदासन कोई चिंता नहीं सुख दुख निंदा तुति मान अपमान जो मिला बराबर है कोई चिंता नहीं भोग लिया ये जीवन मुक्त है ज्ञानी जीवन मुक्त का शास्त्र में इसे कहा देते हैं लक्षण अज्ञानी प्रयत्न पूर्वक वो लक्षणों को अपने में लाए जब अपने में इसे लक्षण आ जाए तो ज्ञान होगा इसलिए साधु को क्या करना चाहिए अतीतित्व का अनुसंधान स्मरण चिंतन नहीं करना चाहिए अरे भविष्यत में क्या होगा उसके लिए सोचना नहीं चाहिए बहुत लोगों का समझदार व्यक्तियों का समय अतीत सोचना और भविष्यत विचार करना ऐसा करते करते वर्तमान समय भी गया निष्कर्मा करते कोई कैसे को होते निकमा कुछ नहीं करते सोचते रहते क्या क्या सोचते आगे क्या करना आगे क्या करूंगा ऐसा करूंगा क्या करूंगा कल्पना तो करते रहते होता कुछ नहीं या तो अतीत स्मरण करेंगे नहीं तो भविष्य चिंतन करेंगे किन्तु ज्ञानी के लिए क्या करना चाहिए अतिथा स्मरण करना चाहिए भविष्यत विचारण करना चाहिए साधक को भी ऐसे करना चाहिए अतिदान अनुसंधानम भविष्य विचारणम और जो प्राप्त होता है उसको सहन कर दे औदासन प्राप्त ये जीवन उतर का लक्षण है ऐसे जो अपने आप के लिए सोचते नहीं उनका योग क्षमा परमात्मा करते है श्लोक बोलो जा रो हाँ मिलकर बनना बोलो अन मां जना ये जना जन परुवासच्भ क्षेम ये येप्यन्न देवता भक्ता भक्ता यजंते शयान्विता यजंते श्रद्धया कौंते माम कौंतेजंत विधि पूकम यजंत विधि दे पूक्यन्न देवता भक्ताजं श्रद्धया मामेव कौंते ये श्रद्धयान्नीता अन्देता भक्ता यजंते हे कौंत मितिपूरक यजंती ये देवता भक्ता ये होता अन्य देवता के भक्त श्रद्धा से युता होकर श्रद्धा अता अन्यता से युक्त होकर कि श्रद्धा से युक्त होकर के पूजा यजनादि करते हैं ते भी मा मेव यजंती मेरा ही यजन करते है किन्तु अविधि अज्ञान अज्ञानपूर्वक वो समझता नहीं कि सर्वदेव नमस्कार केशव प्रती गई परमात्मा ही सब कुछ है जो जी देवता के अलग अलग देवता बुद्धि से भिन्न भिन्न फल के लिए पूजा करते हैं। तो है परमात्मा ही सर्वत परमात्मा ही सब से है ये नहीं जान करके अन्य देवता के भक्त पूजा तो, तो करते श्रद्धा से युक्त होकर के किन्तु वो भी मेरा ही पूजन करते हैं इतना अंतर है कोई तो जान करके ज्ञानी पूजन करता है सोचता है चिंतन करता है ध्यान करता है परमात्मा ही ये करके और अज्ञानी नहीं जानता है कि परमात्मा ही सबू जो अलग अलग चिंतन करता है वो भी परमात्मा का परमात्मा ये नाराज हो जाएंगे दूसरे भगवान की पूजा करने पर परमात्मा कहते हैं मेरी ही पूजा करता है अलग अलग रूप से मेरा ही रूप सब हुई परमात्मा ही सर्व रूप है वासुदेव सर्वम इसे जिसी किसी ना, जिस किसी की जिस किस का नाम ले जिस किस देवता का जो कोई उपासना करते परमात्मा कहते हैं माँ में अव यजन थे किन्तु अविधि पूर्वक हुआ तो अज्ञानपूर्वक उनके अविधि पूर्वक है तो अज्ञानपूर्वक है जानते नहीं मेरा ही स्वरूप सब हुई मेरा ही भक्त है श्लोक बोलो भक्ता झयान्विता हे पिमा कौंठे याजन च विधि पूर्वकम हाँ ये श्लोक बोलो ये प्यन्या देवता भक्ता याजनते सज्जयान्विता ये पिमा में वका कौधे याजनता आगे जितने कहते भगवान अन्य अन्य देवता की पूजा करने पर अज्ञान पूर्वक आपकी पूजा करते हैं कहते अज्ञान पूर्वक क्यों अहं हे सर्व्ञाव भक्ता भक्ताच प्रभु रे न तो मा जानते तत्ना त अहंगी सर्वयज्ञ भोक्ता च प्रभु सारे यज्ञ श्रुतिवीत यज्ञ हो जिसको क्रतु शब्द से कहा गया था स्मृति के तरह भी तो हूं सारे यज्ञ का मैं भक्ता हूं देवता रूप से देवताओं के लिए द्रव्य त्याग जाता है अब प्रभुरे बचन मैं ही प्रभु हूं अधि हमें मात्र देह देह वृतांबर अष्टमोध्याय में आया था अधियज्ञ मैं ही हूं इसलिए मैं ही स्वामी हूं यज्ञ का यज्ञ भाई विष्णु हूँ विष्णु ही यज्ञ स्वरूप ही मैं ही स्वामी प्रभु ही हूं तो भूरे बच्चे मैं ही मालिक मैं ही प्रभु हूं सारी अज्ञा में किन्तु अज्ञानी नहीं जानता है न तो माम अभी जानती अज्ञानी नहीं जानते हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं तत्त्व से नहीं जानते तत्व न न अभी जानती परमात्मा को तो जानते हैं कह देते परमात्मा किंतु वास्तव तो परमात्मा को ठीक ठीक, ठीक तत्व से नहीं समझते कैसे सब कुछ परमात्मा बोल देते है सब जगह जाने किन्तु परमात्मा को परिचय मानते है परिचय न मानेंगे तो सब कुछ हो जाएगा वासुदेव सर्वम भी कह देते हैं। अरे वासुदेव के मूर्ति फटो चित्र बना देते हैं सब स्थान पर सब स्थान पर वासुदेव होते वासुदेव सर्व हो तो जाएगा पेड़ के पत्ता में श्रीकृष्ण है शाखा में श्री कृष्ण है मूल में श्री कृष्ण है दीवार में श्रीकृष्ण तो वासुदेव सर्व हो गया कुछ कुछ स्थान में चित्र बना दिया तो सर्व न सर्वम वासुदेव ये नहीं समझ पाते सर्वत्र परमात्मा है और सर्व परमात्मा है इसमें वेदे सर्वत्र परमात्मा कौन से क्या है और उनसे अन्य देश है जहां परमात्मा है किंतु परमात्मा कहते वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा सर्वत्र परमात्मा के अर्थ भी वही है सर्वत्र परमात्मा तो सर्वत्र या विशेष विषय में सारे पदार्थ जो दिखता है वो परमात्मा को देखो विषय को नहीं देखो ईशावास्यमिदम सर्वम जो कहा गया ईश्वर के दास को ढाक दो ढाक दो उसको देखो नहीं जैसे इसके नीचे मेज टेबल है कपड़ा ढका हुआ तो टेबुल नहीं दिखता है ईश्वर के तो सारी जगत को ढाक कर ईश्वर को देखो जगत को नहीं देखो ईश्वरी है जगत तो नहीं है नहीं तो नहीं देखो कौन सी क्या सर्प है यदि ढक लिया कपड़ा पास में बैठे गए तो भय लगेगा बोलो लगेगा। है, लगेगा। है? लगेगा। है? लगेगा। कपड़ा ढाक दे तो लगेगा। कपड़ा ढाकने परी ही पास है कौन बड़ा जन मालूम सर्प है सूची कहती सब को ढक लो ढाक देना से दिखगा नहीं नहीं दिखने से भय लगेगा लगेगा नहीं दिखने पर भी मालूम है तो भय लगेगा मालूम नहीं तो भय नहीं लगेगा पसी सर्प नीचे पीछे आकर बैठा है मालूम नहीं तो कोई भय नहीं तो संसार को ढकने से नहीं होगा है ही नहीं वास्तव सोची कहती है ही नहीं झूठे डरते हैं नहीं ज्ञान तो कोई चिंता नहीं ढक दो तो मैं ही भोक्ता प्रभु किंतु तत्व से मुझे नहीं जानते अत्यज के अवंती योग जो फल है मुख्य फल कर्म करके या, यागा करके निष्काम करने पर परमात्मा प्राप्त होना चाहिए किंतु से चितो हो जाते हैं कामना से कर्म करते हैं तो स्वल्प छोटे छोटे फलों को प्राप्त करते हैं जो मुख्य फल है परम फल है परमात्मा प्राप्ति सारे कर्म का फल स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए नहीं विधान किया गया या जी तो स्वर्ग कामादि विधान किया गया जो स्वर्ग चाहता है यहां स्वर्ग चाहने के लिए नहीं निष्काम कर्म करना चाहिए निष्काम कर्म करके अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान को प्राप्त करे ऐसे नहीं करके ये अन्य अन्य देवता की पूजा करते किसी फल के लिए तो मैं ही सर्वत्र भूता हूं प्रभु नहीं जानने से ठीक ठीक मेरा स्वरूप नहीं जानने से जो फल है कर्म करने पर भी उसे मुख्य फल से वंचित होते चुत तो हो जाते हैं कर्म फल प्राप्त नहीं करते है स्लोक बोलो अहम ही ज्ञान प्रभु नाम अभिजानी तत्व तत्व से ज्ञान नहीं होने पर भी कर्म करते तो फल तो मिलेगा चुता क्यों हो जाएंगे इसके लिए कहते हैं देव व्रता पितृ पित भूतानि भूता भूते ज्यादा ज्या। जिनोपिमा भू देवव्रता देवान्या पितृव्रता पितीन या भूतेज्या भूतान यानी मद्याजनोपी मा या तत्व से च्युत होते का अर्थ क्या फल कुछ प्राप्त नहीं करती बात नहीं फल तो प्राप्त करेंगे किंतु वो सीमित फल प्राप्त करेंगे परिचन्न देव की उपासना करने वाले देवव्रता देवे सुव्रत हम तो ये शांत देवव्रता देवता में व्रत कुछ व्रत नियम व्रत करते में तो कुछ नियम पालन करते हैं। और भक्ति श्रद्धा भी है श्रद्धा भक्तिपूर्वक का नियम पालन करके पूजा अर्पण करते वो देवव्रता क्या फल प्राप्त करेंगे देवानती देवत्ता को प्राप्त करे देवता बन जाएंगे जे जिसका भक्त है उसी को प्राप्त करेगा और पितृ नितृव्रता पिता में इसे देवता पितर अग्नि, आदि पितृ है जे श्राद्ध आदि करते हैं श्राद्ध तर्पण आदि करे के पितृ के भक्त पितृलोक को जाते हैं पितृलोक दक्षिणा मार्ग से इष्टापूर्ता दत्व करने पर स्वर्ग जाते हैं पितृव्रत भी पितृ लोग को प्राप्त करते स्वर्ग है पितृलो के सर्ग है किंतु वहां शीघ्र वापस आ जाते हैं जो कर्म करके पितृलो को जाते हैं कर्मणा पितृलो को विद्या देवलो को विद्या उपासना से देवलो की प्राप्ति होती उत्तरायण मार्ग से पितृवता पितृ नहीं आती अरे भूता नहीं आती भूत बिना एक मातृका आदि कुछ भूत है उनकी उपासना करने वाले उनको प्राप्त करेंगे भूतेज्या किन्तु मद याज नाम मेरे ही भजन करने वाले भजन करने वाले माम यात्री माम परमात्मा विष्णु व्यापक को प्राप्त करते हैं। किसका अधिक प्रयास करना होता है देवताओं का नियम व्रत पितृव्रत भूत व्रत आदि करने वाले जितने परिश्रम करते हैं परमात्मा का भजन करने वाले उससे अधिक परिश्रम करते हैं परिश्रम समान होने पर भी अपने अपनी इच्छा के अनुसार कोई अधिक फल प्राप्त करता है कोई कम फल प्राप्त करता है कर्मत तो करते बहुत जो कर्म करते हैं वजन कर लेते हैं ठैली चलाते हैं रिक्शा चलाते परिश्रम काम करते हैं और आप लोग अपी से ज्यादा परिश्रम करते हैं आप लोग बैठ कर करते हैं किन्तु वो जो कर्म करता है आप एक दिन नहीं कर सकते एक घंटा वो करता है दिन भर सात घंटा छह घंटा कर्म करता है वजन उठा कर लेता है मकान ले बनाते हैं तो कर्म करता है वजन लेता है बोरी उठाता है कितने कितने कर्म करते हैं रिक्शा चलाने वाले ठेली चलाने वाले भी ठेली चलाकर बिके घूम घूम करके परिश्रम तो बहुत तो करते हैं समय अधिकव yeah. करते हैं करने पर भी सैव्य के अनुसार फल प्राप्त तो होता है सेवा के अनुसार प्राप्त तो होता है इसी प्रकार प्रयास तो करते हैं किंतु अल्प फलों की इच्छा करते हैं तो परमात्मा क्या करेंगे जो चाहते वो दे देंगे अब जो नई फल चाहता है उसको परमात्मा ठग देंगे तुमने वागा ने हम नहीं दिया नहीं चाहने वाले को परमात्मा अधिक फल देते हैं नहीं नो प्रश्न कर लो क्या कहता छोड़ दो तो यहां पर को भी कहा है फिर क्यों कहा गया छोड़ दो प्रश्न कहा गया? जो क्या कहा गया क्यों उड़ते हो अब प्रश्न क्या है तो हाँ हाँ हा, अभेद बुद्धि को कहा अभेद बुद्धि हो तो योगी अभेद बुद्धि करके अन्य देवता अवसान करते है क्या जो अन्य देवता की उपासना करते अभेद बुद्धि से करते हैं क्या अभद बुद्धि हो गया तो कोई आपत्ति नहीं एक ही परमात्मा अभेद बुद्धि वही तो कहते तब्य न नहीं जानते अभी जानते अब मैं ही सर्वत्रो इसका जानने वाले का के निंदा नहीं करते जो मैं ही सर्वत्रो ऐसा नहीं जान करके अलग अलग देवता की उपासना करते है वो मुख्य फल से च्युत होते है वास्तव एक होने पर भी जो नहीं जानता है वो एकत्व ज्ञान का फल उसका मिलेगा गणेश देवी आदि से पांच देव एक ही, नहीं जान करके अलग अलग उपासना करने वाले एकत्व ज्ञान का फल प्राप्त कर लेगा वही है हो गया अब तो अभेद बुद्धि होना चाहिए योग अभेद कोई होगा नहीं अभेद तो है ही अभेद होने में आते से होगा नहीं हुआ अभिद बुद्धि होनी चाहिए ब्रह्म अज्ञान का निवर्त कर नहीं ब्रह्म के ज्ञान ब्रह्म है ही उसे आपको क्या मिलेगा आप तो ब्रह्म स्वरूप है तो हम भी ब्रह्म है तो हमारे में अज्ञान अष्ट हो जाना चाहिए कि ब्रह्म होने पर भी आपको ज्ञान नहीं देहादि में हम बुद्धि है तो अज्ञान है आसलो को बोलो या देव्रता देव भूतान भूते जा भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे प्राप्त करते हैं अधिक फल प्राप्त करते है, है अन्य फल नहीं चाहने वाले केवल इतने नहीं अन्य देवता की पूजा करने के लिए बहुत नियम है अब परमात्मा मेरा यजन करने के लिए बहुत नियम नहीं बहुत हमको नहीं चाहिए बस श्रद्धा से फल पुष्प जो कुछ चाहे थोड़ा पानी भी दे दो तो भी हम खुशी भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल्त पुष्प फलत यो तोयं योमे प्रय्छति यो योमे भक्त प्रय्छति तदहं भक्ुपहृत तदम भक्पहृत मश्नामी प्रयतात्मन मना प्रमन पत्र पुष्प फल्त यो मे भक्त प्रयती तद्योपहत आत्मना यो मे भक्तिया पत्रं पुष्पं फलं तोय प्रय्छति तद भक्त अहम् अहम प्रयतात्म असनामी भगवान कहते है जो भक्ति से देता है पत्र पुष्प फल तोय चार में से कौन परमात्मा को प्रिय है है भक्ति ही है भक्ति से देता है तो जो देता है ठीक है अब भक्ति नहीं तो कुछ भी लाओ बहुत किमें फल फल लाओ वो जरूरत नहीं पत्र पुष्प फर्त हुए जो भी रखो किन्तु भक्तियाँ भक्ति से देता है तो सब्री के घर में जाकर भगवान खा लेते हैं भक्ति के अधीन हो जाते हैं वहां थोड़े जल गंगा जी के जल गंगा जी उठाएंगे गंगा जी को डाल दिया अर्घ्य प्रदान हो गया और जो कुछ देते हैं परमात्मा की वस्तु परमात्मा को देते तो दिया तो व्य में बर पे जो कुछ देता है का भक्ति पर फिर आगे भक्ति आया तदहम भक्ति परयत आत्मा न प्रयत आत्मा शुद्ध आत्मा वही शुद्ध बुद्धि है जो कुछ देता है परमात्मा का अर्पण करता है भक्तिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसमें नहीं कि मैं बहुत कुछ देता हूं ये भावना नहीं कुछ मेरे पास नहीं कुछ नहीं दे पाता हूं ये परमात्मा का शरण में परमात्मा के भक्ति जो करता है जो द्रव्य देता है वो द्रव्य में आग्रह महत्व बुद्धि नहीं है परमात्मा में भजन करते समय परमात्मा का सब कुछ हमारा क्या हम क्या दे सकते हम क्या देते परमात्मा का चिंतन करते गए तो देता है भक्ति फिर कह तम भक्ति पृतम पहले तो भक्ति प्रति फिर भक्ति पर वो जो उपहार देता है शुद्ध बुद्धि वही है उसकी बुद्धि शुद्धी है उसको मैं असनामी उसका मैं ग्रहण कर लेता हूं भक्तिपुर को देता है तो केला के छील के भी भगवान कर लेते हैं आए ना? <laughs> केला के अंदर क्या छील भी ज्यादा मीठा मिठास भक्ति से प्रांसी ग्रहण कर लेते हैं हाँ श्लोक बोलो पत्र पुष्प फलम कोयम यो मैं भक्त प्रयती सद भक्त हाँ बोलते तो मिलकर के बोलना चाहिए मिलकर बोलने का एक है भक्ति का साधन है भक्ति है भगवान का भजन करते हैं तो सब लोग मिलकर भजन करना कलो तो संघे वाल सब मिलकर करने से बल अधिक होता है और बोलते समय ये भी देखे सब को मिलकर चलना आगे दौड़ जाना अथा पीछे बोलना ऐसा नहीं और बोलते समय तो थोड़ा शब्द से बोले कल बताया था बोलेंगे तो क्या होगा कुछ दुर्गुण निकल जाएगा पाप निकल जाएंगे और प्राणायाम हो जाएगा और जो वायु भा, खींचेंगे तो सद्गुण आ जाएगा भक्ति बढ़ जाएगी तो आनी है क्या हाँ बोलो पुछ़ण पुछ़ण तोयं, यो पत्र पुष्प सद भक्तना प्रयता और आलस्य में निकल जाता है ये भूल गया था जो बोलते हैं ना आलस्य तम गुण भी निकल जाएगा उसको छोड़ देना चाहिए अभी क्या करना चाहिए यत करोसी यदश्नासी योशि करो यदश्नासी यज्जुहसी ददासीज्जुहसी ददासीयत य तपस्तेय य तपस्या शि कौंते तत्कुरुष्व मदर्पण तत्कुरुष मदर्पण करोशी यदनासी दासी तपस्तुष मदर्पण भगवान कहते हैं मेरे अर्पण करो जो जो करते हो यद करो सी जो खाते हो ग्रहण करते हो, उसके भी मेरे को पहले अर्पण करो भगवान उसमें से कुछ नहीं लेते भय नहीं करना है कि अर्पण करेंगे तो बाहर ले लेंगे यदर्शना या जो से अवन करते हो ददा से कहीं भी दान करते हो तो परमात्मा का अर्पण करो दान ग्रहण करने वाली परमात्मा है यह तपस्या तप करते हो भी परमात्मा अर्पण करो परमात्मा अर्पण कहा था उसके फल की इच्छा नहीं करो अर्पण कहा था उनको दे दिया तो उसके भद्र में नहीं दिया भद्र भी जद लिया अपन क्या हुआ किसको दे दिया इसका रूपया ले लिया अर्पण हुआ ब्राह्मण को बुलाया गो दे दिया करना हमको पांच हजार रूपया तो क्या गोदान क्या हुआ रूपया ले लिया तो तो मत मदर्पण क्या था जो तप करते हो कुछ करते हो परमात्मा का करने, करने के आया था फले की करो इसलिए कर्म कुछ करते हो कहीं उपकार किया किसी का उपकार किया कोई कर्म करता है सत्कर्म कुछ भी आप करते हो तो भी परमात्माक अर्पण को लवन कर दो दान कर दो तप करते हो परमात्माक अर्पण कहा तो उसके फल आज नहीं लेना है फल की इच्छा नहीं करना वही समर्पण है फल भी लेना और परमात्मा अर्पण करना ये दोनों ये बुद्धिमत्ता नहीं चली परमात्मा के साथ सामने ये बुद्धिमता चतुर ही नहीं सरलता स्पष्ट है हमको चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए परमा तो परमात्मा को अर्पण हुआ और चाहिए तो अर्पण नहीं होता है खाली अर्पण शब्द सिखा देंगे और अपना तो बना रखें हमारा ये बना रहे ये अर्पण नहीं होता है हम परमात्मा में समर्पित है किन्तु अपने धर्म शब्द अपनी छिपा रखेंगे समर्पित क्या हुआ परमात्मा है तो परमात्मा के लिए लगा परमात्मा के लिए लग जाओ इस अपनी इच्छा नहीं करो तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरा ही मुझे अर्पण कर लो तब तो क्या लाभ होगा आप बताएंगे स्लोक बोलो सीखों सी ऐसा करने से क्या लाभ हो स्वयं भगवान बताते हैं शुभाशु फलैरव शुभाशु फल मोक्षसे कर्म बंधन मोक्षसे कर्म बंधन सन्यास योग युक्ता विमुक्त मैष्यसी विमुक्त मैष्यसी शुभाशु फलैरव कर्म बंधने सन्यासुक्ता ऐसे परमात्मक अर्पण कर्म से एवं शुभा शुभ फल ही कर्म बंधने ही मोक्ष से शुभा शुभय फल शुभय फल इष्टफल अनिष्ट फल अशुभ इसका पुण्य पाप कर्म का सुभा शु फ इसे कर्म से कर्म ही बंधन है कर्म बंधन कर्म ही बांधने वाले क्योंकि कर्म फल देंगे फल देंगे तो जन्म लेना पड़ेगा ऐसे कर्म बंधन रूप कर्म से मुक्त हो जाओगे एवं परमात्मा का करने पर जो कुछ करते हो परमात्माक अर्पण कर लो ऐसे करने से ये अंतगुण शुद्धिपूर्वक ज्ञान हो जाएगा तो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगी इसको कहा संन्यास नहीं उत्तर आत्मा जिसका अंतग्रहण सन्यासी योग है ना सन्यासी त्याग जो कर्म फल का त्याग करता है परमात्मा अर्पण कर देता है ये सन्यासी योग हो गया कर्म करता है कर्म करते हुए भी फल इच्छा रहित अगर करता है तो कर्म फल का त्याग सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं कर्म फल स्वर्ग आदि नहीं, तो, नहीं चाहे तो कर्म फल नहीं चाहे तो कर्म भी त्याग कर देते हैं कर्म के साधन शिक्षा यज्ञ इसको भी छोड़ देते हैं धन को छोड़ देते धन छोड़ करके साधु बन जाते, जातेम बन जाते हैं भिक्षु बन जाते कर्म का साधन है धन यज्ञ आदि करने के लिए धन चाहिए गु आदि पशु दूध ग्रीता आदि के लिए चाहिए यज्ञ भी शिखा सारे साधन छोड़ देते हैं क्योंकि कर्म फल हमको नहीं चाहिए कर्म फल स्वर्ग आदि ब्रह्म लोकता हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहे तो कर्म कर्म के साधन धन संपत्ति शिक्षा यज्ञ भी सबको छोड़ दिया ये हो गया त्याग संयास हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए श्रवर्ण मनन करना और एक कर्म ही वो करता है कर्म अनुष्ठान साथव भी तो कर्म सब करता है कर्म करते यज्ञ दान तपादी सब करता हुआ किंतु उसके फल की इच्छा नहीं रखता है फल नहीं चाह करके सब कर्म करता है एक एक फल नहीं चाहता कर्म नहीं करता है कर्म छोड़ करके विक्षुक बन गया जो कर्म करता है फल के बिना वो कम त्याग हुआ घर में करना परिश्रम करना धन भी कमाना दान भी करना यज्ञ आदि करना धन परिश्रम कर धन कमाएगा उसके बाद यज्ञ दान तप करेगा अरे फल नहीं चाहिए यज्ञ दान तप करना उसके फल नहीं चाहिए वो कहो संन्यास ये भी संन्यास रूप हो गया इसलिए कह, कहीं पहले आया है योगयास में कोई भेदन नहीं ये बहुत अधिक है संन्यास योग्य आत्मा जिसका अंतगुण युद्ध होता है मुक्त हो जाता है अंतगुण शुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो, हो जाता है माम उपेश मुझे प्राप्त करोगी अर्थात तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे ज्ञान होने पर कर्म करते हुए निष्काम होकर करने पर कर्म छोड़ देना छोड़ देते हैं किंतु तो आगे जो करना चाहिए संन्यास धर्म पालन नहीं कर पाते हैं उसके अपेक्षा कर्म करते हुए भगवान का भजन करे निष्काम होकर अभी करे संन्यास तो हो गया कर्म छोड़ दिया धन छोड़ दिया ठीक है यज्ञ भी तो शिक्षा छोड़ दिया आगे उसको कुछ करना है या इतने मात्र से मुख्य हो जाएगा संन्यास से श्रवण को दिया श्रवण मनन निधि ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधि नहीं करके तो डा कुछ श्रवण करने के बाद यदि विषय इच्छा बहुत है धन संपत्ति की इच्छा है वासना बढ़ गई लोगों को कथा करके धन कमाने की इच्छा हो तो आगे अपने संन्यास धर्म पालन वाह संन्यास में पान नहीं होगा तो ज्ञान हो जाएगा मुख्य हो जाएगा नहीं होगा इसलिए ये संन्यास के बाद गृह भी कोई हो ये कर्म जो करते हैं लोग कल्याण भावना लोगों को भजन में लगाना ये कहते कहते इसमें लग गया अपना कल्याण नहीं कर पाते हम अपना साधना भजन नहीं पाता है साधन भजन कहते कि हम कथा करते समय भजन करते कराते ये उद्देश्य देखना चाहिए भजन करना उद्देश्य है या क्या उद्देश्य है आप कथा सुनते समय भजन करने के लिए लोग आते हैं वहाँ देखना है उनका भजन करना उद्देश्य भजन करना उद्देश्य है या दूसरे को सुनना उद्देश्य है नाचना कूदना उद्देश्य है बोलने वाले का उद्देश्य क्या है भजन करना उद्देश्य है तो बहुत अच्छा है यदि धन की इच्छा सम्मान की इच्छा ख्याति की इच्छा ये इच्छा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो इसलिए सन्यास होने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं मोक्षा नहीं सन्यास धर्म पालन करना पड़ता है संन्यास धर्म जो पालन नहीं करता है पतन हो जाता है साधु बनने के बाद भी अपना धर्म पालन नहीं करता है तो धन संपत्ति के पीछे लग गया नाम ख्याति के पीछे लग गया तो पतन हो जाता है इसलिए निष्काम कर्म करने वाले को भगवान स्तृति करते कि बहुत अच्छा है ऐसे करो ऐसे मुक्त हो जाओगे श्लोक बोलो शुभ शुभ मोक्ष से कर्म बंधन संयासुक्ता विमुक्तो मामी भगवान कहते सब छोड़ के भगवान का भजन करो पूरा छोड़ देना सब जितने कर्म सत्कर्म करना है नहीं करना सत्कर्म नहीं करना, करना सत्कर्म करने के लिए कहा सत्कर्म जितने शास्त्र भीत कर्म शो करो फल की इच्छा का त्याग करो और जो कर्म कर्म फल धन समृद्धि छोड़ना है तो ऋषि के साथ आ जाओ शिवरात्रि के समय सन्यास दे देंगे भिक्षा भी, करके खाना पड़ेगा पीछे नहीं आने का धन सम्पति छोड़ देना पड़ेगा परिवार को वर्ग को छोड़ना यज्ञ में तो शिक्षा भी छोड़ फेंकवा देंगे यज्ञ में तो संस्कार नहीं तो यज्ञ तो संस्कार भी कराते हैं पहले फिर उसको भी फेंको सब फेंक करके धन समय तो पहले छोड़ दिया सब छोड़ करके आगे क्या भोजन करने के लिए भूख लगेगी लगेगी हाँ वहां क्षेत्र में रोटी मिलती कहीं जाओ लाइन में खड़े हो जाओ जो रोटी मिलती उसमें लेना खाना कभी रोटी दाल रोटी दाल, कभी कभी दाल रोटी <laughs> <laughs> कभी थोड़ा परिवर्तन होता है <laughs> तो पहले रोटी लो बाद में डाल लो कभी कभी को पहले डाल बाद रोटी ले लो खते सो ए तो हा पानी प पर्याप्त रहेगा पानी नहीं पीने चलेगा <laughs> दाल में तो क्या हल्दी पानी थोड़ा दिखना चाहिए आ, उसमें मसला के केवल नमक ही रहता है और कुछ मसाला नहीं हल्दी रहेगा और नम, हल्दी थोड़ा सा थोड़ा नमक रहेगा नमक रहन सा और कभी कभी जब मिर्ची मिली कोई कभी मैं बड़े खुश हो जाते आज मुझे की मिर्ची मिली गई कहा मिलेगी सबको उसके तैयार है तो आ जाओ कर्म सोड़ना पड़ेगा ये नहीं कि सन्यास लेने के बाद ऐसे ही कथाकार जैसे उनको सम्मान पूजा होती है ऐसे ही सबको तो होता है ऐसा नहीं ये ऐसा रहने वाले कुछ नहीं कथा करते हैं ज्यादा पढ़ते पढ़ाते नहीं किंतु गंगा किनारे रहते क्षेत्र के रूटी खा रहने वाले भगवान के भक्त संन्यास मुख्य है और जो धनु के पीछे मठ मंदिर आश्रम बनाना भक्त बनाना शिष्य बनाना इसमें गए और पति तो हो जाते हैं वो सन्यास धर्म नहीं है इसलिए मूर्ख बन करके गंगा किनारे रहते चित्र की रोटी खा कर रहते तो भी अच्छा है और वो बाहर जाने पर मालूम है वहां जो साधु महात्मा उनको मालूम है गुजरात में जाएंगे राजस्थान जाएंगे पंजाब में जाएंगे जहां कहाँ जाएंगे लोग में लोग सम्मान मिलता है धर्म सम्पत्ति हो जाती है साधु भक्त तो बन जाते हैं शिष्य चल्य बन जाते हैं ये मालूम है साधारण कोई मूर्ख भी जाकर के बताते राजस्थान कहीं बैठ गया कहेगा मैं मैं यज्ञ कराऊंगा यहाँ यज्ञ करना है इतने दिन का यज्ञ होगा ब्राह्मण वहां चाहेंगे इतने दिन होगा लोग घी देंगे रुपया देंगे सौ करेंगे व्यवस्था करेंगे फिर साधु महात्मा के लिए मकान बना देंगे आप यही रहो प्रति यज्ञ करो ऐसे ऐसे कोई कोई करके वहां धन इकट्ठी करते फिर ऋषिकेश में आश्रम बनाए ऐसे कोई करते ऐसे करने वाले लोगों में रहते तो उनको मिल जाता है बहुत ये बड़ा काम नहीं धन समिति करके मकान बना दिया भक्त शिष्य बन गए और दिखाने के हम भी बड़े हो गए वो कुछ नहीं साधु बनना है परमात्मा प्राप्त करना है तो छोड़ करके चुनग्र दिखा कर रहे और प्रपंच यहाँ से एक घर छोड़ा वहां जाकर फिर परिवार बनाया यहाँ एक मकान छोड़कर गया वहां जाकर मकान बनाना लोगों से रुपया करके मकान बनाना यही सन्यासी का धर्म है ये नहीं है तो जैसे कर्म करते कर्म करो फल इच्छा रहते होकर के अभी क्या करना है बोलो फल इच्छा रहते होकर कर्म करना या कर्म साधन से छोड़ करके क्षेत्र को करना कराना फिर इधर नहीं आना हाँ उधर इधर है यही रहकर करना है हाँ तो अभी थोड़ा तो भगवान का भजन करने के लिए थोड़े समय पिछले साल हम करते थे ध्यान थोड़े ध्यान का अभ्यास कर सब लोग मिल करके ध्यान होता है तो एकाग्रता होती है अभी क्या करना है परमात्मा के भरोसे में परमात्मा को सो अर्पण कर देने का है मेरा कुछ है नहीं है इसका चिंतन छोड़ देना सब कुछ परमात्मा है परमात्मा सोच चलाते हैं आप कुछ करने, करना नहीं का ही नहीं बिल्कुल एक क्षण के लिए पांच दस मिनट ध्यान करेंगे सब लोग को आंख बंद कर बैठना है इधर उधर तो हिलना डुलना नहीं आगे पीछे नहीं देखना ध्यान करना उस समय आगे पीछे क्या करना नहीं करना कुछ नहीं सोचना भगवान करने वाले कराने वाले आप कुछ करने कराने वाला नहीं एक ही क्षण में किसका क्या होता है पता नहीं हम क्या करते हैं इसलिए चिंतन करते ध्यान करते समय कुछ नहीं मेरा कोई नहीं मैं किसी का हूं एक आत्मस्वरूप है एक आत्मचिंतन करने का है या भगवान कहते वासुदेव सर्वम सब कुछ वह बढ़ जाओ आंख बंद करके मैं जैसे कहता हूं वैसे चिंतन करना परमात्मा कहते वासुदेव सर्वम पर ब्रह्म सब है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं इसका अभिप्राय ब्रह्म से बिना कुछ है तो वासुदेव सर्वम ये वाक्य अप्रमाण हो जाएगा भगवान का वाक्य अप्रमाण नहीं, नहीं है सब पर ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं तो अपने को प्राप्त करने का कुछ नहीं छोड़ने का कुछ नहीं विषय सोचने का भी कुछ नहीं क्या सोचना है ब्रह्म से बिना कुछ यही नहीं जो अलग अलग विषय दिखते हैं जिनका स्मरण हम करते हैं जहां हमारा राग जैसे उसमें मिथ्या जुटा है भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम श्रुति का सर्व खदम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं एक अद्वितीय तत्व है और श्रुति वाक्य नेह नाना अति किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं कुछ भी नहीं अपना स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं वो स्वरूप जो एक ही स्वरूप है जितने पदार्थ दिखते हैं सौका वास्तव स्वरूप अतिष्ठान ब्रह्म अद्वितीय कल्पित पदार्थ के वास्तव स्वरूप अधिष्ठान ब्रह्म है इसलिए आपका भी वास्तव स्वरूप ब्रह्म है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं अहम अस्मे परम ब्रह्म निम शुद्धम अभिक्रियम चद्रुप्य न मे जन्म कूत मृत्युराम अभी ध्यान चिंतन करना है बोलना कुछ नहीं मैं कुछ बोलता हूं तो इसी प्रकार चिंतन करने के लिए आपको बोलना नहीं चाहिए किसी परिपूर्ण व्यापक स्वरूप मैं हूं ऐसे चिंतन नहीं हो पाता है तो देखो आपके श्वास निकलता है श्वास वायु के साथ प्राण का संबंध है वही प्राण बाहर अंदर पूरा वायु रूप से है सौ के प्राण मिल करके समस्ती प्राण हिरण्यगर्भ होता है प्राण रूप से अलग अलग प्राण हम अलग अलग सर्व को लेकर भेद करते हैं एक ही प्राण सर्व है जिसको सूत्र कहा गया धागे में जैसे माला गुथे जाते पुष्प मणि आदि सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ गर्भ समि रूप है सब के प्राण एक ही प्राण रूप है सर्व भिन्न भिन्न होने पर अलग अलग लगता है इस शरीर में झूठ शरीर में अहम बुद्धि करके भेद बुद्धि होती है प्राण एक है आत्मा वायु के समान सर्व व्यापक है और वार्व सर्वम का तो उससे भिन्न खुशी भी नहीं श्रुति कहती सर्वम ब्रह्म खुशी भी मन में आ जाता है तो सच्चाई मिथ्या है पर ब्रह्म से भिन्न खुशी नहीं श्रुति स्मृति वाक्य बहुत प्रमाण है ज्ञानियों का अनुभव है विष्छेप हट जाने पर लयावस्था आ जाती है उस तो समय यही चिंतन करें, करे सब कुछ पर ब्रह्म है वासुदेव सर्व इससे तो पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं व्यापक है वासुदेव सर्व सर्व्यापक तत्व चिन्मात्र अव्यक्त रूप ही ओम हरे ओम हरे ओम तस् आहा मस्मे परम ब्रह्म निश्धम सिद्प्य नए जन्म कू तो मृत्युराय बोलो आहा कोतो जन्मय भगवान कहते हैं यदि मेरे शरण में आ करके सारे कर्म शास्त्र भी तो कर्म करो फल इच्छा रहित होकर तो के तो मुझे प्राप्त तो करोगे तो संशय होता है तो भगवान में रागद्वेष ही जो भक्त है आपके समर्पण में कर कर्म करते आप तो उनके पर अनुग्रह करते हो और बाकी अन्य के ऊपर अनुग्रह नहीं करते तो रागद्वेष हो गया भगवान कहते मैं रागद्वेष नहीं मैं सर्वत्र समान हूं समोहं सर्वभूतेषु समोहंगष ने द्वेश मे द्वेशिये ये भजन्ति तुमां भक्त ये भजन भक्त मई तेज चाप्य हम मई तेज चाप्यहम समूह सर्वूतेषु न ये भजन्ति तुमां भक्त अहम सर्वभते सु में मैं समान हूँ न में वेश न प्रिय द्वेष जिसको करेंगे वो होता है देश्य जिसकी पूजा करते होता है पूज्य जिसकी पूजा करते वो हो क्या होता है पूज्य जिसका द्वेष करेंगे वो क्या होगा दृश्य देश का दर्शन करेंगे वो क्या होगा दृश्य जिसका ज्ञान प्राप्त करेंगे वो क्या होगा ज्ञा जिसका ध्यान करें क्या होगा ध्यय तो यहाँ द्देश्य मेरा कोई उद्देश्य नहीं आता मैं किसका द्वेष नहीं करता हूं तो ना कोई प्रिया प्रिया परमात्ता, परमात्ता मेरा कोई प्रिय है परमात्मा भक्त का प्रिय है परमात्मा परमात्मा कहते मेरा प्रिय द्वेष कुछ नहीं तो फिर ये किसके ऊपर अनुग्रह करते किसको नहीं करते ये सो क्या है ये तुमाम भक्त्या भजंती मई ते ते सुचाप्यो जो मेरा भजन करते भक्तिपूर्वक वो तो स्वभाव तो मेरे में है ही जे मेरा भजन करते वो क्या चिंतन करते परमात्मा ही चिंतन करते ते मई ते वे मेरे में स्थित है हमेशा मेरा ही चिंतन करते मेरे में स्थित है और जो मेरा ही चिंतन करते हमारे में, में मुझे ही मन में रखते मैं कहा रहूंगा उनके मन में उनमें रहता हूँ ते सुचाप्य मैं उनमें हूँ स्वभाव ये कोई राग गए कुछ नहीं जो मेरा चिंतन करते स्वभाव से मेरे में रहते और जो मेरे को मन में रखते मैं उनके मन में रहता हूं जो अपने मन में, में, में मेरे को स्थान नहीं देता है मैं क्या करूंगा मैं तो चाहता हूँ स्वता प्रकट होना चाहता हूं किन्तु तो मुझे स्थान नहीं देता है संसार को रखा है पूरे संसार को रखने के लिए मन में स्थान है परमात्मा को रखने के लिए मेरा चिंतन करने के ध्यान करने के कर कर कर लिए कहते हमारे पास कहाँ समय है हम तो गिरते बहुत लोग कहते ना हम तो गृह हमारे पास कहाँ समय है बाकी समय है बहुत समय है प्रपंच करने के लिए देश विदेश घूमने के लिए टीवी क्रिकेट आदि देखने सुनने के लिए मोबाइल से बात करने के लिए बाकी प्रपंच करने के लिए बहुत समय है किंतु साधन भजन परमात्मा सत्संग आदि के लिए कहते हमारे पास कहाँ समय है तो ये कहते जो मेरा भजन करते है उनमें मैं हूँ और वो भी मेरे में तेसू में उनमें रहता हूं मैं तो सब प्रकट होना चाहता हूं जो मेरा भजन करते हो ठीक है जो मुझे स्थान नहीं देता है और मैं क्या करूंगा और रहने पर भी छिप कर रहता हूं स्थान दे तो मैं स्थान ग्रहण करूंगा और स्थान नहीं दे तो क्या करेंगे कहीं छिप कर रहता हूँ दिखता नहीं और जो स्थान देता है मैं सारा स्थान प्राप्त तो वहां में बैठ जाता हूँ प्रकट हो जाता हूँ तो राग देश क्या हुआ जो सूर्य किरणें ठंडी के, के समय सूर्य किरणें बड़ा अच्छा लगता है गर्मी वहां ऋषि में धूप निकले सो जाकर धूप में बैठ जाते हैं बड़ा आनंद आई अग्नि के पास बैठ जाते हैं। बहुत ठंडी होने पर धूप भी काम नहीं करती धूप भी हवा हवा चलती नहीं इसे अग्नि कहीं कहीं जलाते बस ठंडी के समय अग्नि के पास जाओ तो ठंडी दूर हो जाती है और पास नहीं जाएगा अग्नि उसका ताप दूर कर दिए तो अग्नि का राग द्वेष हुआ ना जब पास से आया उसको तो उसने देख रहे कि ठंडी दूर करती और जो पास में नहीं आया उसको उसने पता नहीं करने से उसके पति है है राग देश नहीं तुमको चाहे तो पास में आओ भगवान कहते इसे मेरा राग देश कुछ नहीं है जो मेरे चिंतन करते सोहा तो मेरे में और मैं उनमें हूं जो मेरे मुझे चाहते है हाँ स्लोक बोलो समोहभूत प्रिय ये भजनतेम भक्त मई के सुचाप्य हम भक्ति का महात्मा कहते सुनो मेरे भक्ति का महात्मा क्या है अपिचेत चेत सुदुराचारो अभी सुदुराचारो भजते मन्य भाक् भजते मनन्न्य भाक् साधु र्यवसी ही सह सग व्यवसी स अभी चेत सुदुराचारो भजते मनन्क् साधुरेव स हिसा दुराचार होता है दुष्ट आचरण करने वाले शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले निषिद्ध कर्म करने वाले दुराचारी कहते और सुदुराचार अत्यंत पाप करने वाले अति चेत सुदुराचार कोई अत्यंत पापी दुराचारी हो निषिद्ध कर्म करने वाले भी हो माम यदि अनन्य भाग भजते यदि सब छोड़ करके मेरा भजन में आ गया परमात्मा उसको लात मार के भगा देंगे तुमने पाप कर्म क्या यहां से भागो परमात्मा सब कहे सब का भक्त सब उसके भग... परमात्मा भक्त है भक्त वो सले जो सा... आ गया शरणागत हो गया शरणागत संतराणम इष्टापूर्त दत्त कर्म में आए शरणागति रक्षा करनी है परमात्मा भजन आ गया महा अन्य भाग भजते सब छोड़ करके जो कुछ कर रहा था सब छोड़ करके अन्य भक्ति छोड़ करके अन्य चिंतन छोड़ करके मेरे शरण में आ गया पाप कर्म निश्चित कर्म छोड़ करके भगवान कहते साधु रेव वो साधु है सदाचारी उसका मानना बहुत दुराचारी था अत्यंत तो दुराचारी किंतु तो छोड़ करके मेरे शरण में आ गया तो भगवान क्या कहते उसको साधु समझना वही साधु ही कपड़ा पहनने से साधु नगवान नहीं कहते लाल कपड़ा पहने तो साधु ही अथवा बाल जटा बना दिया तो साधु हो गया ऐसा नहीं जदि सब छोड़ करके मेरे भजन में आ गया तो साधु एवं समन्तव्य क्यों है क्योंकि ही का स्मार्थ क्योंकि सम्यक व्यवस्थित दृढ़ निश्चय कर दिया यथार्थ निश्चय कर लिया कि मैं पाप कर्म नहीं करूं यही कर्म करूं भजन करू पाप कर्म पुण्य कर्म सब करते करते जब एक समय आए कि पाप कर्म आगे नहीं करू समझ ली अपनी गलती अपनी गलती को समझ कर गलती को सुधार कोई कर लेता है जीवन में वही सफल होता है जीवन भर भी ज्यादा गलती करते रहे थोड़ी गलती करके जो प्रपंच में फंस जाता है प्रपंच डूबता है उद्धार नहीं होता ऊपर नहीं आ पाता है पाप बढ़ता है तो पाप उसको डुबाता है एक समय में पाप पुण्य कर्म करने का समय है पाप अधिक कर्म करता है तो पाप उसको डुबा देता है आगे कोई कहन से समझ नहीं पाप अधिक बढ़ता है तो डूबता जाता है संसार में किन्तु जो यदि थोड़ा विवेक समझ लिया पाप छोड़ करके सत्कर्म करने के लग गया उसका उद्धार परमात्मा करते हैं इसलिए कोई, कोई भी हो जीवन ये नहीं सोचे मैं इतने पाप कर्म किया मैं क्या करूं मेरे जीवन भर ऐसे किया कोई भी हो जीवन भर कुछ भी किया अभी यदि सोच लिया हमें परमात्मा सर न परमात्मा भजन करना चाहिए सब छोड़ करके परमात्मा चिंतन में लग जाए परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहेंगे एक क्षण में मुकम करो तिबाचालम पंगुम लंगे दिखा परमात्मा कृपा करेंगे तो एक क्षण आगे उठा देंगे किन्तु सबको छोड़ना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा परमात्मा ऊपर लेना चाहे तो जाएंगे और पीछे को पकड़ रखेंगे तो परमात्मा भी क्या करेंगे किन्तु जितने पाप है जो छोड़ पाप करो नहीं अपनी गलती को समझे नहीं व्यर्थ ही मेरा समय बर्बाद हुआ ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य वो सार्थक नहीं करके प्रपंच में फंस गया अभी इसको छोड़ करके मैं भजन करूंगा ऐसा निश्चय करता तो भगवान कहते सम्यक व्यवस्थित साधु निश्चय उसका हो गया निश्चय जिसका शब्द निश्चय होता है वो साधु हो गया साधु क्या है सब छोड़ करके परमात्मा भजन करना चाहते तो साधु इसी प्रकार जो अपने छोड़ दिया पाप कर्म छोड़ करके भजन करने के लिए तैयार हो गया भगवान कहते उसको साधु समझाना हाँ स्लो को बोलो अपिचेत सुदूरा चारो भज मन भाग साधु दवसितो होगी स बड़े पापी भजन करने लगा तो क्या भजन करेगा उसको साधु भगवान कहते भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा भवति धर्मात्मा शाति निगछति शांति निगछति कौंतेय प्रति कौंतेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति ने भक्त प्रणश्यति भवति धर्मात्मा कौन से प्रति जानी तुम्हें भक्त छिप्रम धर्मात्मा भवति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जितने पाप कर्म के आभास छोड़ करके परमात्मा भजन में लग जाए छोड़ दिया निश्चय कर आगे मुझे ही भजन करना है बड़ा कठिन है सब लोग को समझने सुनने पर भी छोड़ नहीं पाते हैं माया मामा माया दूरत्व यदि कोई छोड़ करके आगे पर महात्मा के भजन में लग जाए तो परमात्मा भरोसे में जो आ गया परमात्मा नौका में चढ़ गया परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे डुबा देंगे रक्षा करते ही किंतु भय लगता है नौका में कोई कहते नौका में जाएंगे तो डूब जाएंगे डर लगता है कोई व्यक्ति बहुत समझदार व्यक्ति बहुत कुछ करता है पंजामी के व्यक्ति और कभी उड़ा जाए नहीं बैठता डर लगता है उसके लड़का इंजीनियर कहीं कहा कहां तिथ्य दर्शन कराऊंगा जितने कहने पर बोला नहीं मैं उड़ा जाए नहीं बैठूंगा क्यों डर लगता है एक बार ही नहीं बैठा उसको डर लगता है अगर नहीं बैठा वो जितने समझाने अभी व्यक्ति है तो इसी प्रकार जो नौका में नहीं बैठता डर लगता है तो परमात्मा क्या करेंगे परमात्मा के ऊपर भरोसा करके छोड़ दिया परमात्मा डुबाने वाला नहीं है पेड़ के ऊपर शाखा में चिड़िया बैठी है नीचे देखता है बहुत नीचा है और छोड़ देगा तो गिर जाएगा डर लगता है और ऊपर देखे तो आकाश बहुत बड़ा है कभी गिर जाएगा क्या करेगा ऊपर देखे तो दुखी है आकाश गिर जाएगा और नीचे भी देखता है तो दुखी छोड़ जाएगा तो पैर गिर जाएगा मर जाएगा दुखी होकर रो रहा है और छोड़ देगा तो मर जाएगा या आकाश गिर गया तो मर जाएगा छोड़ देगा तो मरेगा नहीं पक्षी छोड़ देगा तो पीछे से उठ जाएगा कुछ नहीं हुआ मरेगा नीचे गिर गिर इसी प्रकार परमात्मा के भरोसे में भगवान कहते मेरे में समर्पित तो हो जाओ जो क्षण वहन करूंगा साधु है शीघ्र ही धर्मात्मा बना दूंगा किंतु तो छोड़ नहीं पाता चल छोड़कर लग जाए तो, तो क्या होगा सस्व चांदनी का सती नित्य शांति को प्राप्त करेगा फिर कहते कौन प्रतिज्ञा करो निश्चय दृढ़ निश्चय करो मेरा भक्त न प्रणश्यति नाच को प्राप्त नहीं करता है मेरा भक्त प्रणौसत न मतलब क्या है जो सब छोड़ करके मेरे भजन में आ गया उसको लेना बहुत लोग इसको लेकर के क्या करते हैं नमे भक्त प्रणौषदि अर्थात खुशी भी करेंगे तो भगवान ने कहा नमे भक्त प्रणौषदी हम भक्ति करते कभी कभी करते तो इसे जितने पाप कर्म करेंगे भगवान ने क्या बताया नमे भक्त प्रणौषदि जब कोई कुछ कहेगा ऐसे कर तो नहीं परमात्मा ने कहा नमे भक्त प्रणौषदि तो जितने भी हम कुछ कुर्म निश्चित कर्म करेंगे तो भगवान ने क्या कहा मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा तो सब कुकर्म करो ऐसा कोई किस का लगा देते हैं जो आलसी तामसी प्रमादी कपटाचन दुष्कर्म करने वाले ये अर्थ लगाएंगे भगवान ने कहा नमें भक्त प्रणशति हम कुछ भी करें तो भगवान बचाएंगे हम तो भगवान के शरण में शब्द से अर्थ से नहीं हम भगवान के शरण में भगवान हमारी रक्षा करेंगे कुछ भी कर्म करेंगे ये नहीं होता है मेरा भक्त कौन होता है जो पाप कर्म सो छोड़ करके मेरा भजन में लग गया वो निश्चय करके सब छोड़ दिया इतने में लग गया वही मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा अर्थात सब छोड़ करके भजन में आ गया कितने भी पाप कर्म क्या होगा छोड़ करके यदि आ गया तो उसका उद्धार होगा क्यों नहीं छोड़ पाए खाली ऊपर से कहेगा हम छोड़ देते हमें कर दे हम जाएंगे छोड़ दे ये नहीं होता है शब्द से कपड़ा चैन करने पर भगवान को कोई कपड़ा चरण करके जीत लेगा ये नहीं इसी मार्ग में कपड़ा चरण नहीं चलता है जो कपड़ा चरण भाषण दुराचारी है ये सब इस मार्ग में पति तो ही समझना और उसके बाद धन संपत्ति हो गया भक्त लोग मानने लगे भक्त शिष्य बनेंगे तो श्रेष्ठ हो गया दुराचारी कपड़ा चरण है तो पति तो ऐसे पति तो को देखना ही नहीं चाहिए जो सा, इस साधु मार्ग में जाकर के अपना कर्तव्य छोड़कर के पत्नी निश्चय डूबता है पापी उसकी निंदा नहीं करे किन्तु पापी दुष्कर्म करने वाले कुसंग से पाप होता है ऐसे कुसंग व्यक्ति से संग करने से भी पाप होता है अर्थात तो ये नवे भक्त प्रणशी छात्रों को लगा करके कुछ ना कुछ करेंगे भगवान रक्षा करें ऐसा नहीं साधु बनने के बाद भी उसके है साधुन थी परम कार्य परम कार्य कुशलता अथवा पर कार्य पर कार्य में तो सब का कार्य करता, करता है श्रेष्ठ कार्य करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तभी साधु है इसलिए यहाँ नमे भक्त प्रण इसको को अस्त्र लगा करके इसलिए हम कहते हैं बहुत के मन में इसे जाता है कुछ भी हम करेंगे तो हम भगवान रक्षा करें कि हम बढ़े हैं भगवान के भक्त हम भगवान के भक्त इतने कह दिया और हम भगवान के शरणागत तो इतने कह दिया अभी कुछ भी करेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे नर कर नहीं जाएंगे पाप कर्म करने पर भी यह अर्थ नहीं सब छोड़ दिया छोड़कर मेरे भजन में लग गया तो मेरा भक्त है किंतु पूरा पूरा छोड़कर लग गया तो परमात्मा प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्त होने से सारे पाप नष्ट हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो कर्म फल देगा किन्तु पूरा यदि मन से छोड़ दिया तो परमात्मा उसको कते शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है स्लोको बोलो क्षेत्र धर्मात्मा सस्व शांति या प्रति जानी मे भक्ता मां हि पाथव्यपाशी नि पाच व्यपाश्रित ये स्यु पापयो नयह स्यु पापयो नियो वैश्स तथा शूद्र स्त्रिओ वैश्स तथा शूद्रास्े परांगति परांगति मांग पाच दप्रित माम ही व्यापासित ये पाप योन स्त्रीय वैश्य तथा सुद्रे भी परामगति में आती है वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं पापयोनि योन पाप के कारण जन्म लेते हैं स्त्री जन्म के लिए कहा गया कुछ पाप से स्त्री जन्म होता है और शूद्र भी पाप जन्म है शूद्र ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीनों का तो जन्म संस्कार होता है वेद अध्ययन आदि करने का अधिकार है शूद्र का नहीं है और वैश्य को कहा यहां वैश्य तो कप जहां उपनिषद में पुण्य युन्य में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीनों को रखा है क्यों यहां पाप युनि वैश्य को रखा इसलिए ब्राह्मण क्षेत्र को थोड़ा अलग करके आगे कहेंगे उनके अपेक्षा थोड़े पाप उनसे वैसे ही होनी है नहीं तो शुद्र कलयुग में आया है शास्त्र में अभी भी शुद्र भी साधु वैसे सा बना देते हैं तो अन्य की पूजा ग्रहण करते हैं ब्राह्मण क्षेत्र को साधु मान के पूजा करेंगे ऐसे जो शुद्र पुजवाते हैं वह पाप होता है नड़क जाएंगे साधु नहीं होता है कला शास्त्र में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीनों को संन्यास देते हैं शुद्र को नहीं देते स्त्री को नहीं देते है सावित्र नहीं है शास्त्र में मानस सन्यास मन से कोई सन्यास लेकर के भजन करे परमात्मा प्राप्ति करे कोई निषेध नहीं किंतु साधु वेश बना करके दूसरे से पूजा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है इसलिए जो इसे ग्रहण करते हैं पुजवाते हैं और पूजा के कारण जितने पूजा ग्रहण करते उतने ही पाप करते है अब यहां तक है जो ब्राह्मण <प्रानी> है क्षत्रिय वैश्य को शिष्य बना सकता है क्षत्रिय वैश्य तो ब्राह्मणों को शिष्य नहीं बनाना ऐसा भी शास्त्र में आया पुरानी परंपरा है धीरे धीरे सब लोप हो रहा है किंतु शास्त्र में भगवान कहते हैं जो शास्त्र मानते ये शास्त्रों का प्रमाण मानने वाले हमेशा मानेगी अभी मानते कोई न मानते हैं शास्त्र का प्रमाण मानने वाले कोई है नहीं है जो मानते हो ठीक मानते और जो नहीं मानेंगे दुराग्रह करते हैं ये पुस्तक में इसको काट देते हैं कोई शूद्र था इसको काट दिया क्यों ये प्रमाण है वो कहेंगे रामचरितमानस में आता है उसको भी काट दिया था ढोल गवार शूद्र पुनारी हाँ कोई शुद्र था तो वो ये गई काट दिया <laughs> तुम अपनी पुस्तक काट दियो तो बाकी अन्य पुस्तक में अन्य कोई लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे कंटस्व होगा बोलेंगे अपने पुत्र काट देने से क्या होगा ये समय इस प्रकार है बहुत लोग अपने को उदार और दिखाते हुए शूद्र को संन्यास आदि दे देते हैं और वैदिक मंत्र का उपदेश करते हैं उपदेश करने वाले में नरक जाएगा जिनको उपदेश करता है उनकी भी हानि है उपदेश करने वाले भी नरक जाएगा जो शास्त्र वैदिक मंत्र में जिसका अधिकार है उसका वैदिक मंत्र उपदेश करना भी पाप होता है बड़े विलक्षण है तो किंतु जो सब पाप कर्म छोड़ करके अशास्त्रीय कर्म को छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर आ जाता है तो परमात्मा कहते उसका उद्धार हो जाता है श्लोको बोलो मां ही पार्थ पाश्रितिश पाप यो नियो वैश्या किं पुनब्राह्मण पुण्या किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजथा भक्ता राजथ अखं लोक अनमसुख लोक मीम प्राप्य भजस्व मीम प्राप्य भजस्व सुख किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्व तथा पुण्य ब्राह्मण पुण्य कर्म से प्राप्त होता है ब्राह्मण भक्त है राजस्वी क्षत्रिय इनके लिए क्या कहना स्त्री वैश्य शुद्र भी यदि प्राप्त कर लेते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए क्या कहना इसलिए तुम अनित्यम असुखम इमाम लोकम प्राप्य माम भजस्व ये लोग अनित है असुख है सुख इसमें है नहीं जो सुख लगता है वो सुख नहीं है दुखे के साधन है इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो मनुष्य जन्म प्राप्त किया क्षण भंगुर अनित्य है सुख रहित है मनुष्य लोग प्राप्त करके पुरुषार्थ साधना मनुष्य जन्म दुर्लभ है इसको प्राप्त किया भजन करो शास्त्र मार्ग प्रचलना भजन अशात्र मार्ग पर चलना प्रभजन ही अशास्त्र मार्ग को कोई बताता है तो गलत है। और उसमें दुराग्रह करके अशास्त्र मार्ग पर चलेगा तो और अधिक पाप होता है नहीं जानकर करना तो पाप है जान के दुराग्रह करना और पाप है शास्त्र इसलिए शास्त्र मत क्या है उसको हम बता देते हैं कोई करता है नहीं करता अलग बात तो मत को तो साधुर को बताएंगे अशास्त्रीय मत को समझाते ही गलत है अब करने वाले करते रहते बहुत कुछ चलता है अभी तो सन्यास में शूद्र स्त्री का अधिकार नहीं और जो दंडी स्वामी बनते है वो तो केवल ब्राह्मण ही सब बनते दंडी स्वामी क्षत्रिय वैसे को सन्यास नहीं देते एक मत वो भी है और त्रैवनिक कला शास्त्र में त्रैवन्यक परमश संप्रदाय में ब्राह्मण क्षत्र वैसे को संन्यास देते है शुद्र को नहीं देते और जो शुद्र ही झूठ बोले करके यदि वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण करे ले लेगा तो पाप लगेगा ना नहीं और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी झूठ बोली कर अन्याय देगा तो नहीं होगा और गलत कर्म जान करेगा गलत कर्म करेगा कपटा चान करेगा चोरी करेगा साधु वन करेगी तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी गुरुद्रोह करेगा की प्राप्ति होगी नहीं होगी इसलिए वो तो जो कर्म करता निषिद्ध कर्म करता है और अपने एक उदाहरण दिखाकर हम वैदिक मंत्र उपदेश कर देंगे तो कुछ लोग ऐसे करते हैं तो देश विदेश में लोग प्रभावित तो हो जाते हैं कि बड़े अच्छे बड़े उच्चम हमारा गुरु क्योंकि उनमें कोई भेद बुद्धि नहीं ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शुद्र मनुष्य पशु पक्षी भेद है या एक ब्रह्म है एक ब्रह्म है नहीं एक ब्रह्म है और भेद भी आदित्य अद्वितीय ब्रह्म भी है उसमें कोई भेद नहीं व्यावहार के वेद रह व्यावहार के वेद मनुष्य और कुत्ता बराबर है जो कहते हमारा कोई भेद बुद्धि नहीं तो दे दो गोबर दे दो उनको खा लो कुत्ते के साथ बैठ कर खाओ कोई कोई कुत्ते के साथ भी खा देते हैं तो अब अद्वैत कहानी हो गई ना ब्रह्म ज्ञान कुत्ते के साथ खा देते नहीं और कुछ भी दे दो खा लो कुत्ता जो खाता है उसको भी खा लो ये अभेद बुद्धि ऐसे नहीं होता भेद बुद्धि तो रहेगी जब तक है जब तक मनुष्य बुद्धि है पताशा है भोजन में इष्टानिष्ट दिखता है तो भेद बुद्धि है व्यावहारिक भेद रहेगा व्यापारिक भेद रहेगा तो अद्वित्य ब्रह्म अद्वैत बुद्धि हो सकती है पार्थिक अद्वैत है व्यावहारिक भेद रहेगा ये नहीं समझ करके लोग भ्रांति में डालते स्वयं भ्रांत हैं, कहते हमारे में कोई भेद बुद्धि नहीं क्या ब्राह्मण क्षेत्र विषय में क्या है सब परमात्मा है सौ परमात्मा वास्तुदेव सर्व में ठीक है और व्यावहार के भेद है या तो भेद नहीं तो व्यवहार ही नहीं होगा यदि व्यावहारिक भेद नहीं तो व्यवहार नहीं होगा गुरु शिष्य भाव भी नहीं सन्यासी भी फिर सन्यासी क्यों भेद नहीं तो सन्यासी लेना क्यों साधु बनाना क्यों भेद नहीं है गृह और साधु में कोई भेद नहीं इसको साधु में सा बनाना हमारे शिष्य बनाना क्यों भेद नहीं ना गृह तथा और साधु बन क्या भेद है तुमने क्या क्या पहले था भेद है व्यवहार नहीं होगा समझ आता है व्यावहारिक भेद नहीं मानेंगे तो व्यवहार क्या होगा व्यवहार नहीं होगा शब्द प्रयोग भी नहीं होगा भेद नहीं दिखता तो शब्द प्रयोग किस लिए कर तो कोई शब्द प्रयोग अपने लिए करता दूसरे लिए बोलो शब्द कुछ बोलेगा? अपने लिए या दूसरे लिए दूसरे लिए। दूसरा ही नहीं तो शब्द बोलना ही नहीं देखना चाहना कहना ही कुछ नहीं कर सकते इसलिए ये नहीं है ऐसे भ्रांत तो होकर के अंधे नहीं बनी यह मनाया अर्थात तो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण होने पर तो अवश्य परमात्मा प्राप्त करना चाहिए अगर वैसे भी प्राप्त करे शुद्ध ने परी प्राप्त कर सकता है स्त्री ने परी, भी स्त्री के लिए भर्त सुश्रषणम स्त्री नाम अग्निहोत्र निषे स्त्री के लिए अग्निहोत्र क्या है पति की सेवा भर्तु सुश्रूषण स्त्री नाम अग्निहोत्र निषे में आया भर्तृशनम स्त्री नाम अग्निहोत्र निषे वनम अग्निहोत्र पति की पूजा बोलो कि पुनर्ब्रहुराज सोक भजस्व मन मना भक्तो मन्मना भक्त मन्मनाभक् मद्याजीवा नमस्कुर मद्याजी नमस्कुरु मे वैश्यसी युक्व मे वैश्यसी युक्त महत्म मतपरायण महात्मा मतपरायण मन्मना भक्तो मनमना मना मई ही से मेरे में मन लगाओ मनमना सांसारिक वस्तु तो विषय के मन में रखकर किन्तु मन मना हम मनुष्य मेरे में मन हो मैं जिसके मन में मेरे में मन लगाओ था मैं मुझे मन में रखो तुम्हारे मन मेरे में अर्पण कर लो अतः तुम्हारे मन में हमारे लिए थोड़ा स्थान रख लो थोड़ा स्थान नहीं मैं स्थान लेगा तो सब पूरा दखल कर लूंगा स्थान <laughs> देने से लोग डरते भगवान को स्थान देंगे तो पूरा दखल कर लेंगे तो मेरे स्थान दे दो नहीं तो मेरे में मन लगो पूरा पूरा लगा दो अच्छा चौबीस घंटा में दस पांच मिनट भगवान का चिंतन कर लिया इतने मात्र से मन मना नहीं मन को मेरे में ही लगा दो पूरा समर्पण कर लो इसे भगवान को कहते ना चोर ही चोराग्र गण्य चोरे अगर करने है मन को भी चोरी लेने वाले जो पाप पुण्य पुण्य को तो लेते ले ले पाप को भी ले लेते चोरी करने वाले सबसे बड़ा चोर है मान लीजिए पुण्य पाप दोनों लेते ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाश दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम प्रपत् नमामी ब्रज वसंत नबनी नबन तम्खन चोरी करते थे ये तो प्रसिद्ध है गोपत्र गो स्नान करते उनके वस्त्र चोरी कर लिया वही चोरी कर लिया था द्रौपदी को वस्त्र दे दिया गए गोभी भक्त कहता है जो लिया वही दिया अपने बड़ा दाता के आप मानते हो जो लिया वही दिया तो गोपांगना चर दुकान अनेक जन्म आर्जी तरम अनेक जन्म के अर्चित तो पाप कर्म की चोरी कर ले लेते हैं भगवान कहो जो ज्ञान प्राप्त हो गया पाप पुण्य दोनों ले लेते भाग जाते ले लेकर के भाग जाते क्या एक हो जाते इसे चोराग्रह करने सबसे बड़ा चोर है चोरी मन मन मना क्या मैंने को भी चोरी कर लेते हैं। अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। <laughs> मन मना भक्तो मन मना कह के फिर कहते मत भक्त कोई मन से तो कोई स्त्री आसक्त है व्यक्ति स्त्री का चिंतन करता है पर स्त्री में आसक्त है पर स्त्री का चिंतन करता है अर्थात कोई स्त्री भी किसी पुरुष में संबंध है उसका चिंतन करता है मन तो वहां लगा है किन्तु भक्ति करते समय उसकी पूजा करता है भक्त तो महादेव श्री श्री कृष्ण किसी का भक्त है किंतु ये मेरा मन है और मेरा भी भक्त हो भगवान कहते मन मेरे में लगा भक्ति भी मेरे कहो मत भक्त इधर मन उधर भक्ति ऐसा नहीं मन मेरे भक्ति मेरे मध्याज यजनी भी मेरा ही करो देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग करते समय देखो कि देव देवता भी मैं ही हूं माम नमस्कार मेरा ही नमस्कार करो जिस किस के नमस्कार करते समय परमात्मा बुद्धि से नमस्कार करो तो माम नमस्कार मेरा नमस्कार कोई बड़े को धन चाहता है तो धनी को नमस्कार करता है कुछ चाहता तो उसकी तुति करता है भगवान कहते मेरा ही नमस्कार करो सर्वत्र जो नमस्कार परमात्मा का नमस्कार है ऐसा करने से क्या होगा माम एवं ऐसे मुझे प्राप्त करोगी एवं आत्मा युक्तवा युक्त मनु को ऐसे लगाने पर अंत में मुझे प्राप्त करोगी क्योंकि मत पराण ऐसा होना पड़ेगा मैं ही परम गति परायण हो मैं ही परम प्राप्तव्य निश्चित तो करके अर्थात और कुछ नहीं चाहिए मुझे परमात्मा ही चाहिए ऐसे दृढ़ निश्चय कर लगे तो मुझे प्राप्त करोगी तो भगवान ही अंत में उत्तर देते, देते स्पष्ट कर देते मुझे प्राप्त करने के उपाय सरल है कुछ लेने देने का नहीं मन को मेरे में समर्पण कर दो और अपने को समर्पण समर्पण शब्द समर से से नहीं हुआ मतु तो समर्पित तो हो जाओ नमस्कारी मेरा कर यजन मेरा भक्त ही मेरा मतपरायण हो जाओ तो मेरे सब, सब छोड़कर के अंत में मुझे प्राप्त करू इसलिए कोई तो कहते जय कन्हैया लाल की आगे क्या बोलते रोहतक में अभी पूछेंगे तो बच्चे भी कहेंगे जय कन्या लाल की कहे चोरों के सरदार की <laughs> सुना है आपने कभी हाँ ऐसे भी है जय कन्या लाल की बच्चे कहे चोरों के सरदार की चोरों के सरदार <laughs> मकान चोर वस्त्र चोर और पाप पुण्य चोरी करने वाले सब चोर के सरदार नहीं हुआ चित्ता चोर हो गया आगे भी चित्ता चोर एक दूसरा चोर चित्ता चोर भी है ऐसे चोरों के सरदार है बोलो जय कन्हैया लाल की जय कन्ह चोरों के सरदार की जय कन्हैया लाल जय कन्हया लाल की चोरों के सरदार की स्लोक बोलो मन मना भव भक्तों मध्याजी माँ नमस्करो माँ में वैश्य महात्मानंद मत, मत पारायण श्रीमदन ओम ओम तत्सदी सदी श्रीमदवीता उपनिष्स श्रीमद्भगवदीताषत्सु ब्रह्म विद्या विद्याष्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज्य योगो राजद्याज गृह्योग नाम नवमोध्याय नाम नवमोध्याय पूर्णमद पूर्णमद पुर्ना पूर्णापूर्ण पुर्ना मुद्श्य पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शांति